श्री रामकृष्ण भावधारा श्री रामकृष्ण और युवा वर्ग श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रथम भाग चतुर्थ परिच्छेद में ग्रंथाकार मास्टर महाशय के दक्षिणेश्वर गमन के एक दिन की घटना का वर्णन निम्न प्रकार है दिन के तीन बजे मास्टर फिर आए श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं फर्श पर चटाई बिछी है नरेंद्र भवनाथ तथा और भी दो एक लोग बैठे हैं सभी लड़के हैं उम्र 19-20 के लगभग होंगी प्रफुल्लमुख श्री राम कृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहा यह देखो फिर आया सब हंसने लगे श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे देखो एक मोर को किसी ने बजे अफीम खिला दी दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक चार बजे आ जाता था यह भी अपने समय पर आया है सब हंसने लगे श्री राम कृष्ण लड़कों में से हंसी मजाक करने लगे मालूम होता था कि मानो वे एक सम उम्र के हैं हंसी की लहरें उठने लगी मानो आनंद की हाट लगी हो मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण का यह युवक सदृश रूप देखकर आश्चर्यान्वित होकर सोचने लगते हैं कि क्या ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें इन्होंने समाधिस्थ होते देखा था तथा जिन्होंने मूर्ति पूजा के विषय में उनका तिरस्कार किया था यह तो मास्टर महाशय का श्री राम कृष्ण के पास प्रारंभिक गमनागमन ही था धीरे धीरे वे श्री रामकृष्ण को विभिन्न भावों और रूपों में देख धन्य हुए थे कभी तो श्री रामकृष्ण ठीक पाँच वर्ष के बालक की तरह व्यवहार करते थे तो कभी स्नेहमयी माता की तरह कभी वे भावुन मत्त हो उद्दाम नृत्य करते थे तो कभी गहरी समाधि में बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे अनंत भाव में श्री रामकृष्ण कभी आदर्श गुरु की तरह शिष्यों को उपदेश देते थे तो कभी उन्हीं के समवयस्क वन उन युवक शिष्यों के साथ हंसी मजाक करते हँसा हँसा कर लोट पोट कर देते थे वस्तुतः उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि वे वृद्ध के साथ वृद्ध युवक के साथ युवक तथा बालक के साथ बालक, बालक सदृश व्यवहार करने में समर्थ होता है श्री रामकृष्ण के पास सभी वर्ग के लोग आते थे स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले अनेक युवक भी उनके पास केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी आते थे कि उनमें वे अपने उच्चतम आदर्शों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति कर पाते थे उनके सानिध्य में प्राप्त विशुद्ध सात्विक आनंद इन युवकों को उनके निकट आकर्षित करता था श्री रामकृष्ण को भी युवक विशेष प्रिय थे वे कहते थे कि वृद्ध संसारी लोगों का मन बिखरे हुए सरसों के दानों की तरह है जिन्हें पुनः बटोरना अत्यंत कठिन होता है इसके विपरीत युवकों का मन पत्नी बच्चों सांसारिक जिम्मेदारियों एवं झंझटों के कारण विभक्त एवं बिखरा नहीं होता अतः वे शीघ्र ही अपने मन को एक विषय में एकाग्रता कर सकते हैं बड़ों को नाना चिंताएं सताती रहती है युवक निश्चिंत रहते हैं अतः युवावस्था ही साधना करने का सर्वश्रेष्ठ काल है श्री रामकृष्ण एक आदर्श युवक श्री रामकृष्ण के उपलब्ध चित्रों में वे एक इकहरे शरीर के सामान्य गठन वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं देह से वृद्ध एवं बुद्धि से प्रौढ़ एवं परिपक्व होते हुए भी उनमें आदर्शवाद उत्साह तेजस्विता पूर्ण सजगता आदि युवकोचित गुण भी विद्यमान थे प्रारंभिक जीवन में कट्टर रूढ़िवादी होते हुए भी उनमें प्रचलित अंधविश्वासों एवं समाज के ढोंग एवं खोखलेपन के प्रति विद्रोह की भावना भी थी जिसके फलस्वरूप अंततः वे स्वयं अपने कट्टरवाद के ऊपर उठने में समर्थ हुए थे अर्थ केवल रोजगार जुटाने वाली शिक्षा से असंतुष्ट हो उन्होंने किशोरावस्था में ही उसे अस्वीकार कर दिया था आज का भारतीय युवक भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट प्रतीत होता है लेकिन उसके पास इसका कोई विकल्प नहीं है जबकि श्री रामकृष्ण के पास था विज्ञान गणित न्याय एवं संसार विषयक अपरा विद्या का परित्याग कर उन्होंने परमात्मा विषयक पराविद्या को ग्रहण किया था यही कारण है कि परिवर्तित काल में सांसारिक भौतिक विद्याओं में पारंगत अनेक विद्वान एवं मनीषी उनके चरणों में बैठ कर, अपने को धन्य समझते थे भारत में वे इतने कट्टर थे कि दक्षिणेश्वर मंदिर का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि उसका निर्माण करने वाली रानी रसमणी का जन्म हीन कुल में हुआ था लेकिन परवर्ती काल में अपने उच्च कुल के अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने लंबे लंबे बालों से एक मेहतर का शौचालय साफ किया था तथा भिकमंगों के उच्छिष्ट को साक्षात नारायण के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया था शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में श्री रामकृष्ण के क्रांतिकारी दृष्टिकोण का अनुसरण क्या आज का युवक कर सकता है श्री रामकृष्ण अत्यंत साहसिक पुरुष थे जवानी के जोश में युवक दुर्गम पर्वतारोहण साइकिल से दीर्घ कष्टप्रद देश भ्रमण मीलो चौड़ी नदी या धाराओं को तैरकर पार करना आदि साहसिक कार्य करते हैं लेकिन ईश्वर की खोज अज्ञात अंतर जगत का अनुसंधान दुर्गम आंतरिक यात्रा जिसे छुरे की धार पर चलने के समान द्रतिक में कहा गया है दृले ही कोई व्यक्ति करता है श्री रामकृष्ण सामाजिक विधि निषेध पारिवारिक आशा आकांक्षाओं तथा लोगों के कथन एवं मान्यताओं की पूर्ण उपेक्षा कर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ इस साहसिक अन्वेषण में लगे थे यही नहीं उनमें ज्ञानार्जन की प्रबल पिपासा थी माँ जगदम्बा का साक्षात्कार करने के बाद वे इसी जिज्ञासा से प्रेरित हो अन्य धर्मों की साधना में प्रवृत्त हुए थे यह जानने के लिए कि क्या वे विभिन्न पथ भी भगवान तक ले जाते हैं श्री रामकृष्ण के आदर्शवाद का तो कहना ही क्या सामान्यतः युवकों का आदर्शवाद घूस न लेना न देना रास्ते चलते किसी असहाय की सहायता करना आदि खादी के कपड़े पहनना अथवा इसी तरह के कुछ नैतिक अथवा सेवापरक कार्यों तक ही सीमित रहता है लेकिन श्री रामकृष्ण ने सत्य त्याग और परिग्रह आदि उच्च नैतिक आदर्शों को शत प्रतिशत अपनाया था किसी भी आदर्श का उन्होंने अधूरा पालन नहीं किया वे उसकी चरम परिणी तक पहुँचे थे वे सिक्के अथवा धातु को स्पर्श तक नहीं कर सकते थे अपरिग्रह उनका ऐसा था कि वे पुड़िया भर मुख शुद्धि का मसाला अपने पास नहीं रख सक पाते थे अगर गलती से कोई सत्य विरोधी आचरण हो जाए तो उनके पैर लड़खड़ा जाते थे यौवन में देह के विकास के साथ ही साथ मस्तिष्क एवं हृदय का भी विकास होता है युवक भाव प्रवण होता है यह सहृदयता सामान्यतः प्रेम के रूप में विशेषकर किसी युवती अथवा परिवार के किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण के रूप में अभिव्यक्ति होती है श्री रामकृष्ण भी किसी युवक की तरह यही नहीं उससे भी अनंत गुना अधिक हृदयवान थे लेकिन उन्होंने प्रेम को किसी सीमित पात्र में नहीं उड़ेला बल्कि हृदय के समग्र उद्वेग को उन्होंने परम प्रेमास्पद परमात्मा की ओर जिसे वे मां कहते थे केंद्रित कर दिया उस परमात्मा की ओर जो संसार के सभी नर नारियों की आत्मा है परिणाम यह हुआ कि परमात्मा के माध्यम से वे संसार के सभी प्राणियों को प्रेम करने में समर्थ हुए युवक सामान्यतः आशावादी एवं आनंदप्रिय होते हैं श्री रामकृष्ण एक सदानंद पुरुष थे शोक संतप्त गृहस्थों के शोक को दूर करने तथा तो उन्हें सांत्वना प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहते थे दक्षिणेश्वर के उनके कमरे में भजन कीर्तन निरंतर होते रहते हैं आनंदोत्सव सदा ही लगा रहता था कभी वे स्वयं नृत्य करते थे तो कभी अपने गंधर्व कंठ से गान करते थे और कभी कीर्तनियों की नकल उतारकर भक्तों को हंसाते हँसाते लोट कर देते थे लेकिन उनके हंसी मजाक सदा मन को पवित्र तथा उदात्त करने वाले होते थे यही कारण था कि एक बार उनके सात्विक आनंद का आस्वादन पाने के लिए के बाद लोग अफीमची मोर की तरह बार बार उनके पास आने के लिए नलायित रहते थे श्री रामकृष्ण बचनामृत के पाठ तथा उनके चित्र को देखने से लोगों के मन में यह धारणा हो सकती है कि श्री रामकृष्ण एक कोमल एवं सरल व्यक्ति रहे होंगे यह बात सत्य है भी लेकिन उनमें महान तेजस्विता भी थी जब वे कमरे के सभी दरवाजे बंद करके अपने भावी सन्यासी शिष्यों को ओजस्वी भाषा में त्याग और वैराग्य का उपदेश देते थे तब वे सिंह तुल्य महातेजस्वी पुरुष हो जाते थे उन्होंने जीवन में असत्य छल अथवा भोग के साथ कभी समझौता नहीं किया था इन विभिन्न यवनोचित गुणों के कारण श्री राम कृष्ण अनेक आदर्शवादी मेधावी एवं उत्साही युवकों को आकृष्ट करने में सफल हुए थे